ओम, सहना वहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्षा वह शांति शांति शांति हा जी हाँ वो कल यानी आज सुबह से ठीक है कुछ नहीं निकला अपने आप अप ठीक हो गया कोई प्रश्न तो नहीं पीछे का चले हम आगे हा जी कर्म वाला क्या स्पष्ट नहीं हुआ प्रयत्न आयोग पद्या ज्ञान आयोग पद्या एकम मन तो जब ज्ञान आयोग पद्य है तो कर्म भी आयोग पद्य है उसमें क्या दिक्कत है कर्म करने के लिए मन को तो लगना ही पड़ेगा ना ठीक है एक समय एक ही कर्म कर सकता है दो कर्म एक साथ नहीं कर सकता है जैसे ज्ञान एक साथ दोनों दो ज्ञान एक साथ नहीं कर सकता है तो एक साथ दोनों प्रकार के कर्म नहीं कर सकता ये तो बहुत सरल है इसमें क्या दिक्कत है हाँ जी आगे देखते हैं उच्चते खलु आत्मनोविशिष्ट लिंगानी आत्मा के विशेष लिंगों के बारे में स्पष्ट किया जा रहा है बोलिएगा प्राण अपान निमेश उन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियार विकारा सुख दुख इच्छा देश प्रयत्नाश आत्मनो लिंगानी ये आत्मा के लिंग हैं, आत्मा के पहचानने के चिन्ह हैं। भाष्य देखिएगा प्रसिद्धि ही ज्ञानम इति इतिव न प्रसिद्धि रूपी ज्ञान प्रसिद्धि रूपी ज्ञान आत्मा का लिंग है इतना ही नहीं है यानी और भी लिंग हैं ये कहना चाहते हैं प्रसिद्धि जानम पीछे प्रसिद्धि को लेकर के कहा था प्रसिद्धि इति प्रसिद्धि रूपी जो ज्ञान है यह आत्मा का लिंग है इतना ही नहीं है किंतु अत्र सूत्रे पठिता प्राणादयः धर्मः तस्य तिंगा चकारेन अनुच्य किंतु अत्र सूत्रे इस चौथे सूत्र में पठित पढ़े गए प्राणादया धर्म प्राण आदि जितने भी धर्म बताए हैं तस्य उस आत्मा के लिंगानी लिंगे हैं ऐसा चकार से कहे जा रहे हैं या चकार से ग्रहण किए जा रहे हैं हाँ जी हाँ जी सूत्रों नहीं नहीं नहीं ये कह रहे हैं चकार से सारे के सारे गुणों को आत्मा के ही गुण ये सारे के सारे लिंग आत्मा के ही बताए जा रहे हैं ऐसा पहले इस बात को समझो चकार के अनेक अर्थ होते हैं जो नहीं कहा है यहाँ पर सूत्र में चकार से ग्रहण भी किया जाता है और जो चकार में जो चकार सूत्र में साक्षात पड़ा है वो सूत्र में पटित ये जो शब्द है ये आत्मा के लिए आए हैं इसको जताता है ये कहना चाहते ठीक है ऐसा कहते हैं ज्ञानम तु स्वरूप लिंगम यद आत्मा ज्ञा कहते हैं ज्ञानम तु स्वरूप लिंगम ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है यदि आत्मा जो कि आत्मा कैसा है ज्या वो ज्याता है जानने वाला है ठीक है ना स्वरूप लिंग का मतलब है उसका वास्तविक लिंग है हा मतलब वो आत्मा से कभी अलग नहीं रह सकते और बाकी ये जो लिंग बताए जा रहे हैं ये स्वरूप लिंग नहीं है ये लिंग है बाह्य चिन्ह है परंतु प्राणादयो विशिष्टानी लिंगानी प्राणादि जो लिंग बताए गए हैं सूत्र में ये विशेष लिंग है तत्कृत्या उस आत्मा के द्वारा करने योग्य क्रियाएं कर्म है परीक्षार्था और परीक्षा करने योग्य हैं जानने योग्य हैं यद आत्मा अत्र पिंडे अस्थित ना परीक्षित जो कि यद अत्र आत्मा ये जो आत्मा हैं पिंडे पिंड में यानी इस शरीर में पिंडा इति शरीरम इस पिंड में है अथवा नहीं है इसकी परीक्षा करने के लिए लिंग है ये आत्माधिकृते पिंडे प्राणादयो लिंगानी सर्वाणी स्यु इति न नियम आत्माधिकृते पिंडे जिस शरीर में आत्मा है ऐसे शरीर में आत्माधिकृत पिंड आत्मनिष्ठ पिंड में आत्मा जिसमें है ऐसा शरीर में प्राणादि ये जो लिंग बताए हैं सूत्र में सर्वानी ये सारे के सारे लिंग हो इति नियम ये कोई नियम नहीं है जिस शरीर में आत्मा हो और उस शरीर में ये सारे के सारे लिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है सारे भी हो सकते हैं इनमें से एक भी होना तो भी वहां पर आत्मा ऐसा पता लग जाएगा एक हो दो हो या जितने भी हमको दिखाई दे रहे ठीक है ना ये सारे के सारे लिंग वहां दिखाई दे हमको पता लगे तभी उसमें आत्मा ऐसा कोई नियम नहीं है इनमें से कोई भी हो एक भी हो जाए तो भी पता लगता है कि यहां पर आत्मा है क्वचित निकाय सर्वानी भवंती क्वचित मतलब किसी शरीर में क्वचित निका निकाय कहते हैं शरीर को किसी शरीर में सर्वाणी भवंती ये सारे के सारे लिंग होते हैं ये था मानव देह है मनुष्य के शरीर में क्वचित कस्मिशित कस्मिचित तदपेक्ष न्यूना कस्मिंचित किसी किसी शरीर में तदपेक्ष मनुष्य शरीर की अपेक्षा से किसी किसी शरीर में मनुष्य की मनुष्य शरीर की अपेक्षा से न्यूनानी कम लिंग होते हैं यथा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं यथा पशु पक्षी शरीरे पशु पक्षियों के शरीर में हा जी में बहुत कुछ कम होते हैं देश्य। देश्य। जी इनमें से हाँ जी हाँ जी अब पढ़ते जाओ पता लग जाएगा हाँ जी आगे नहीं पशु पक्षी शरीर कुछ जाति कुछ अति न्यूनानी द्वित्रीणी व कुत्रचित का मतलब किसी किसी में अति न्यूनानी बहुत कम लिंग दिखाई देते हैं यानी द्वित्रीणी व दो या तीन ही दिखाई देते सरिश्रिप है सरिप का मतलब जो सरकने वाले सांप है जैसे सांप में सारे लिंग दिखाई नहीं देते हैं। एक दो ही लिंग दिखाई देते हैं उसमें ठीक है कीटेवा जो कृमि है कीट है पतंगे ऐसे उनमें कम दिखाई देते हैं भवतु कस्मिशित एकमेवा और किसी किसी में एक ही लिंग हो ऐसा भी होता है अमीबा आदि बहुत सारे ऐसे हैं इसमें एक ही लिंग दिखाई देता है जीवनम बस जी रहे हैं और दूसरे लिंग दिखाई नहीं देते हैं इसमें है ना जीवनम जीना हा जीवनमी जीना जीवित है हाँ नहीं जीवन ही है जीवनम मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ इसमें ये इसको अलग करेंगे तो जीवनम ही होगा उसका एक एक लिंग उसका अपना अपना लिंग देखेंगे ना तो जीवनम होगा हाँ पढ़ लीजिए पूरा एक बार कहते हैं कस्मिश्चित एकमेव जीवनम जी एकमेव जीवन मात्रम किसी किसी जगह एक ही जीवन ही दिखाई देता है जीवस लिंगम वो जीव का आत्मा का लिंग बन रहा है यह था वनस्पति वर्गे। वनस्पति वर्ग में केवल जीवन ही दिखता है और क्या है? कुछ दिखता है वहां पर यह था वनस्पति वर्गे। वनस्पति वर्ग में केवल जीवन दिख रहा है उन्मेश, निमेश, निमेश ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहां पर वो कुछ नहीं दिखते हैं केवल बस केवल जीवन दिखता है वहां पर जीवित है हाँ जी प्राण अपान तो हमारे मनुष्यों में या पशु पक्षियों में देखेंगे आप वहाँ सांस लेना निकालना ऐसा वहाँ उसमें नहीं होता तो तो था था वो इस तरह जैसे तो तो मनुष्य देखिए ऐसा मनुष्य की तरह वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होता वो दृष्टलिंग होना चाहिए नहीं ईंट पत्थर तो <laughs> इंट आ, उसको जीवन उसमें जीवन नहीं होता <laughs> पहले पहले तो पढ़ो पता लगेगा हाँ पढ़ने के बाद देखना के बारे में जीवति जीवती जीव जो जीवित है जिसमें जीवन चलता है वो जीव है यत्र जीवा तत्र जीवनम जहा जीव है वहां जीवन है जीना दिखता है ठीक है ना यत्र यहाँ जीवनम तत्र जीवेन न आत्मना भवितव्य जहाँ जीवन है वहां कोई ना कोई वहां पर आत्मा आपको दिखाई देगा मतलब वहां कोई ना कोई आत्मा है ये प्रतीति होती है ऐसा अनुमान होता है तत् लिंगेशु खु शरीरां शरीर अंतस्थस्य वायो प्रगमन प्रवृत्ति शक्ति बहिर्गति प्रेरणा शक्ति कहते हैं तत्र लिंगेशु ये जो जितने भी लिंग बताए हैं उन लिंगों में सबसे पहले प्राण और अपान है इन दोनों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं प्राण किसको कहते हैं अपान किसको कहते हैं उसको समझा रहे हैं शरीर अंतस्थस्य वायु शरीर के अंदर स्थित जो वायु है यानी फेफड़ों में स्थित जो वायु है उसका प्रगमन प्रवृत्ति प्रगमन प्रवृत्ति का मतलब बाहर निकलने की जो प्रवृत्ति है बाहर निकलने की प्रवृत्ति रूपी जो शक्ति है उसी को गोला है प्रगमन प्रवृत्ति शक्ति को खोला है बहिर्गति प्रेरणा शक्ति बाहर निकल निकलने की जो प्रेरणा वाली शक्ति है उसको प्राण कहते हैं यानी जो अंदर स्थित वायु है जो बाहर निकल रहा है उसको प्राण कहते हैं पकड़ में आ रहा है दो, पर, दो प्रकार की प्रक्रिया है यानी ये सत्यार्थ प्रकाश में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया दिख दी है वैसे हम लोग प्राण जो बोलते जो अंदर लेते हैं ना उसको प्राण बोलते हैं जो निकालते हैं उसको अपान बोलते हैं तो प्राण का अर्थ अंदर लेना ना होकर के प्राण का अर्थ बाहर निकालना है और अपान का मतलब अंदर लेना है ऐसा है इसको प्राण कहते हैं अथा अच्छा, अब अगली बात कह रहे हैं बहिष् अपगमन प्रवृत्ति अपगमन प्रवृत्ति शक्ति कहते हैं बहिस्ता बाहर स्थित जो प्राण है बाहर जो प्राण है यानी बाहर जो वायु है उसको अपगमन प्रवृत्ति शक्ति अपगमन का मतलब अंदर लेने की शक्ति उसी को कह रहे हैं अंत आकर्षण शक्ति ही अपा अपान अंदर आकर्षण करने की जो शक्ति है उसको अपान कहते हैं बाहर स्थित वायु को अंदर लेने की जो शक्ति है उसका नाम अपान है और अंदर स्थित जो वायु है उसको बाहर निकालने की जो शक्ति है उसको प्राण कहते हैं ऐसा क्या हाँ उल्टा उल्टा नहीं है मतलब ऐसा भी एक प्रक्रिया है दोनों से ही जीवन होता है एक से नहीं ठीक है प्राण का मतलब यहां अंदर स्थित वायु को बाहर निकालने का नाम प्राण है और बाहर स्थित जो वायु है उसको अंदर लेने का नाम अपान है ऐसा शब्दार्थ जो कहेंगे ना शब्दार्थ के अनुसार ये अर्थ भी ठीक है और योगदर्शन में प्राण और अपान की जो चर्चा की है वो इस तरह नहीं है वो उल्टा है आ, तो दोनों ठीक है दोनों ठीक है ये भी ठीक है वो भी ठीक है केवल प्रकृति मतलब आ, क्या कहते हैं संजय वेद है और आ, आ, प्रकार वेद है प्रकार वेद है प्रस्तुति करने का जो माध्यम है वो अलग प्रकार का है मतलब उस शब्द का उस शब्द का अर्थ को प्रस्तुत करने का प्रकार अलग है यहाँ पर तो कारण है ना शब्द शब्दोत्पत्ति के अनुसार ये, ये भी ठीक है पकड़ में आ रहा है नहीं आपको इसलिए गलत लग रहा है ना क्योंकि आपने केवल प्राण अपान का अर्थ वही सुनते हुए आ रहे हैं इसलिए गलत लग रहा है आपको अगर कोई नमक का अर्थ सेंदव सुंदव आ रहा है और उसके सामने अगर हम घोड़ा बता दें, हाँ नमक का तो मतलब सेंदो का मतलब घोड़ा कैसे हो सकता हो सकता है आपने नहीं सुना इसका मतलब नहीं होगा ऐसा थोड़ा होगा पकड़ में आ रहा है नहीं जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सुख का मतलब क्या होता है बताओ और आनंद का मतलब क्या होता है बताइए अगर आप आर्य समाज के मंच पर आप उस सुनाते रहो ना क्योंकि सुख का अर्थ आर्य समाज के मंच में ये सुनते हुए आ रहे हैं कि जो लौकिक सुख है उसी का नाम सुख समझते हैं ठीक है ना और आनंद का नाम ईश्वर के आनंद को आनंद समझते हैं पर ऐसा नहीं है संसार का संसार के सुख को आनंद भी कह सकते हैं और ईश्वर के आनंद को सुख भी कह सकते हैं आपने नहीं सुना इसलिए आपको अटपट ऐसा लगेगा सत्या प्रकाश आदि स्वामी दयानंद के जितने भी ग्रंथ है वो उठा करके देखो ईश्वरीय सुख लिखते हैं ईश्वरीय सुख ईश्वर का सुख ठीक है ना और प्रकृति का आनंद ऐसा लिखते हो ठीक है ना तो आनंद कहो सुख कहो एक ही बात है एक ही अर्थ के दो पर्यायवाची नाम है संज्ञाएं ठीक है ना तो वो प्रचलन में ना होने कारण से आपको ऐसा लगता है ठीक है तो इसलिए यहां प्राण का जो बाहर निकलता है उसका नाम प्राण है और जो अंदर जाता है उसका नाम अपान है ऐसा ही स्वामी दयानंद लिखते हैं, हैं दो दो तो दो लग रहे है। वो विपरीत है। इसलिए आपको लग रहा है ना क्योंकि एक शब्द के दो अर्थ होते हैं अनेकों अर्थ होते कम से कम यहाँ तो दो अर्थ है ना तो दो है राक्षस का अर्थ क्या है बोलो रक्षा करने।, रक्षा करने वाला भी होता है राक्षस और दुष्ट भी होता है राक्षस तू <laughs> तो तो तो तो तो ऐसा नहीं होता शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं निरुक्त पढ़ क्यों नहीं वहां वहां राक्षस का अर्थ आपके निरुक्त में जो आपने पढ़ा है वो भी अर्थ ठीक है और दुष्ट अर्थ भी ठीक है ऐसा तो नहीं, तो नहीं क्यों ठीक नहीं है, इसका है, है।, निकल तो होता है। नहीं तो देखिए तो ऐसा है जो प्रचलित है अर्थ उसको आप नकार नहीं सकते मैं ये नहीं कह रहा हूं दुष्ट को भी राक्षस कहते हैं हाँ ये राक्षस जो अर्थ है राक्षस राक्षस अर्थ जो है पिशाच के लिए आता है। so, आप सत्यार्थ प्रकाश पढेंगे ना, जो दुष्ट लोग हैं ना, उनके बहुत सारे नाम गिना उसमें राक्षस भी एक नाम है, है। जी? नहीं, दैत्य भी होता है, राक्षस भी होता है पिशाच भी होता है ये सब जो है दुष्ट व्यक्तियों की संज्ञाए नाम हैं। इसलिए एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और बहुत सारे अर्थों के एक ही शब्द होता है वो तो आपने निरुक्त में पढ़ाई है पढ़ी भी रहे हैं आप आगे पता लग जाएगा आपको चलें। हां यत्र प्राणापानो प्रचलतः तत्र आत्मा जहां ये प्राण और अपान चल रहे होते हैं तो वहां आत्मा है ऐसा अनुमान होता है तो कह रहे हैं तत्र आत्मा मनाग अनुमीयते मनाग का मतलब है सरलता से मनाक अनमीयते, शीघ्र ही समझ में आता है मनाक का मतलब होता है शीघ्र सरलता से जल्दी समझ में आ जाता है मनाक अनमी अनुमीयते हाजी आप क्या कहना चाहते हो बोलो आप ये कहना चाहते हैं ट्यूब में भी प्राण अंदर जाता है वायु अंदर जाता बाहर भी निकलता है इसलिए वहां भी आत्मा ऐसा ऐसा नहीं जैसे यहां है जैसे यहाँ पर हान लो आप किसी ए, आ, दिकेंट दिकेंट है। आ, किसी पहिये के अंदर वायु भरते हैं ना वायु अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है वहां अपने आप आ रहा है जा रहा है ऐसा नहीं है आ याद रखना हाँ तो जहां इस तरह का जो चल रहा है ना जहाँ प्राण अपान के रूप में जो क्रिया हो रही है जो सभी लोग जानते हैं ऐसी क्रिया उस ट्यूब में हो रहा है क्या आ रहा है वहां पर तो तो भी वो अलग प्रकार की वायु है वो वायु नहीं है यहाँ पर या तो प्राण वायु है व्यक्ति को जीवन दे रहा है ये प्राण वायु। इस तरह का प्राण अपान जहां हो रहा हो वहां जीवन है वहां आत्मा है ना आपके ट्यूब में है ना लोहार के उस क्या कहते हैं उसको धोगने में है ऐसा नहीं है वहां पर तो हमारे द्वारा दिए जाने पर जाता है और निकाले जाने पर निकलता है जो भी है आपने कोई यंत्र ऐसा मान लो कोई ऐसा कोई यंत्र बना के रख दे कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना करके रख के वो अपने आप हवा ले रहा हो और हवा छोड़ रहा हो ऐसा जो भी होता है नी नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कोई यंत्र ऐसा बना करके रखे ना जब हवा फेंक भी रहा है और ले भी रहा है ऐसे भी यंत्र है आजकल तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर आत्मा है ऐसा नहीं है उसके साथ में ये भी नहीं है हाँ बताइए कोई ऐसा पहले बताओ ना उदाहरण दीजिए क्या अपना जा रहा है। तो यहाँ पर आत्मा यही तो बता रहे हैं हम तो वहां पर केवल यही तो नहीं है ना आप उन्मेष निम अपने प्राण अपान कोई देख नहीं रहे ना पर जिस तरह का प्राण अपान यहाँ पर है दो बन तो ठीक है एक भी हो सकता ऐसा ऐसा एक उदाहरण दीजिए ना हाँ दो गति से आप जीवन ले रहे हैं मतलब कौन सी गति है चलने की कौन सी गति है चलने की गति चलने की गति से कोई आत्मा सिद्ध नहीं होता है नहीं नहीं गति से कोई आत्मा का अनुकरण को, कोई बताए क्या गति से केवल गति से द्रवार द्रवार। आपने कहा घंटे का एक वीक मतलब इनमें से कौन सा है वो तो मनोगति है मनो वो मनोगति अलग है और गति अलग है देखिए सूत्रकार ऐसा कोई लक्षण नहीं करेगा जहाँ अव्याप्ति हो याद रखना वो तो आ, सूत्रकार सूत्रकार वही तो कह रहा हूँ मैं सूत्रकार की बात कर रहा हूं ना सूत्रकार का मतलब ऋषि मंत्र द्रष्टा ऋषि जो है ऐसा अव्यापति लक्षण नहीं दे सकता ठीक है व्याख्या करने वाला गलत कर सकता उसमें क्या दिक्कत है हम तो जो सूत्रकार ने कहा उसी की व्याख्या कर रहे हैं उससे अतिरिक्त कोई व्याख्या कर नहीं रहे हम लोग व्याख्या हमेशा अपने अनुसार ही होती है और किसके अनुसार होगी किसी ने वेद भाष्य किया है और गृहस्थी ने किया था वो पूरा वेद को गृहस्थी प्राकृत कर दिया और किसी कोई ऐसा आदमी है वो सबका अर्थ जो है वो ब्रह्मचर्य परक, परक कर दिया वो क्योंकि वो व्याख्या करने वाला ब्रह्मचारी था ठीक है ना तो ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है मतलब आप गृहस्थी है तो सारे मंत्रों का अर्थ गृहस्थ परक कर दो और आप ब्रह्मचारी है तो सारे अर्थ ब्रह्मचर्य परक अर्थ करो ऐसा कोई मतलब नहीं होगा ना वहां मंत्र क्या कहता है मंत्र जो अर्थ को प्रस्तुत करता है जिस देवता को लेकर के मंत्र कह रहा है उस देवता के अनुरूप आपको अर्थ करना है अपने अनुसार अर्थ नहीं करना है हाँ आपके अनुसार भी अर्थ हो सकता है उसमें कोई मना नहीं है लेकिन वही अर्थ नहीं होगा मतलब कोई गृहस्थी किसी मंत्र का अर्थ निकाले वो गृहस्थ परक निकाले हो सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी है मंत्र में बहुत कुछ हाँ कुछ भी अर्थ आप कर सकते करने योग्य अर्थ इसका मतलब यह नहीं कि सारे मंत्रों का एक ही प्रकार अर्थ ही होगा ऐसा नहीं होगा ना प्रसंग के अनुसार अलग अलग करते होंगे हाँ जी आगे बढ़िए हा जी पांचवी पंक्ति परंतु प्राणायाद विशिष्टानी लिंगानी तत्कृत्या और वो लिंग जो है कृत्य हैं करने योग्य हैं मतलब ऐसे कृत्य जैसे सांस लेना निकालना उन्मेष निमेष करना ये सब किए जाते हैं करने योग्य है ये करने पर पता लगता है ये लिंग जो है इन लिंगों का प्रयोग जब होगा तब पता लगता है कि यहां आत्मा है कोई प्राणा सांस लेना निकालना बंद करके रखा हो मान लीजिए पता नहीं लगेगा वहां पर वहां है अथवा नहीं ठीक है चीके? वो है ये सब करने योग्य है लिंग चले कहां तक ये कहते हैं परीक्षा परीक्षार्थानि च और ये परीक्षा करने योग्य है इनके द्वारा परीक्षा की जाती है कि वहाँ पर आत्मा है या नहीं है यद आत्मा अत्र पिंडे अस्थि ना व यक्षित कि यहाँ पर इस शरीर में आत्मा है या नहीं है इसकी परीक्षा करनी है तो इसकी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है करे तो प्राण और अपमान यहाँ शास्त्र में जिस चीज के लिए कहा वहाँ नहीं होता है मतलब इसका पारिभाषिक शब्द वहाँ घटना चाहिए तब तो लेकिन इन्होंने भी इस का शरीर स्थल वायु प्रगण प्रगम शक्ति वो उस रूप में है घटना उस रूप में नहीं है वहाँ पर केवल केवल हवा लेकर के आपने कोई ऐसा यंत्र बना दिया आ रहा है जा रहा है इस इतने मात्र से वहाँ आत्मा ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है ना यहाँ पर शास्त्र में प्राण नहीं कहा है बिल्कुल शरीर जाना और शरीर के अंदर जो है उसका बाहर निकलना जो जो भी भी हर किसी का शरीर शरीर होता है, जी जी है, है, <laughs> है, वो जैसे मान एक से रहा उसके अंदर वायु ठीक है ट्यूबलाइट को शरीर हम मानेंगे अभी कोई आपत्ति नहीं है पर शरीर जो है एक रुक रुक पहले बोलने दीजिए धैर्य रखिएगा कोई बात नहीं मतलब शरीर का मतलब शरीर शब्द जो है हर किसी को हम शरीर शरीर तो उसी को कहा जाता है जैसे मनुष्य का शरीर पशु का शरीर ठीक है ना और पक्षियों का शरीर चींटियों के शरीर ये पारिभाषिक है शरीर यानी आप किसी मुड्डे को भी कहो ये शरीर है ऐसा नहीं कह सकते अब ये जो वॉइस रिकॉर्डर है इसको आप शरीर ऐसा नहीं कह सकते इसको इंस्ट्रूमेंट कह सकते यंत्र कह सकते हैं वो वो तो है मैं समझ रहा हूं आपकी बात को तीनों होने चाहिए क्या बोला नहीं आपके कथन अनुसार वो भाषाकार का कथन है नहीं कि आपने आपने किया आपने आपने स्पष्ट बोला मैं मैं स्वीकार करता मेरी दृष्टि से तो एक होना पर्याप्त है लेकिन आपकी दृष्टि से नहीं क्योंकि आपकी दृष्टि है कि ये तो भाषाकार का वचन है आपको भाषाकार को तो पूर्ण प्रमाण नहीं माना है ना आपनेकार गलत हो सकता है न? हाँ गलत हो सकता तो है ठीक है कोई बात नहीं हाँ ठीक है एक भी लिंग हो तो भी माना जाता है नहीं उसमें कोई बात नहीं कोई बात नहीं पर शरीर जो है पारिभाषिक है हर किसी को शरीर हम नहीं कह सकते बिल्कुल देखिए आपके कहने से हो जाएगा लेकिन शास्त्रीय शास्त्रीय प्रमाण क्या, क्या चेष्टा का, का जो आश्रय है वो शरीर है हाँ जी अर्थों का आश्रय नहीं है लेकिन शरीर के लिए वहाँ तीन लक्षण बताए तीनों लक्षण होने पर वहाँ शरीर कहा है और यहाँ आत्मा के लक्षण में ये एक लिंग बताया दोनों अलग बातें जो आप दोनों की बात चल रही ना वो तो शरीर को सिद्ध करने के तीन कारण बता रहे हैं और आप एक भी हो तो भी माना जाता है वो एक भी हो तो वो शरीर नहीं माना जा रहे हैं पर एक भी हो तो आत्मा को लिए एक भी जो लक्षण हो चिन्ह है वो आत्मा की सिद्धि के लिए ना कि शरीर की सिद्धि के लिए शरीर की सिद्धि में तो वो तीनों कारण चाहिए हाँ जी मानते हैं बिल्कुल इसको क्यों नहीं मानते किसको इसको क्यों नहीं क्योंकि वहाँ तीनों लक्षण नहीं है का तीनों है।, क्या का है।, जो कि उनका बन है बिल्कुल है नहीं वो आपको नहीं दिखता है देखिये अंत संजय और बहिर्संजय दो प्रकार की संज्ञा होती मनुस्मृति पढ़ी है ना पढ़ी ना तो फिर वहां पर अंत संजय और बहिर्संजय बाह्य अभिव्यक्तियां वहां नहीं होती है दिखा दिखा। नहीं का प्रमाण तो तो अच्छा, जा जा अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए टेबुल को शरीर जैसे ये मनुष्य का शरीर होता है ऐसे इसको भी शरीर कहते हैं ऐसा कोई प्रमाण दीजिएगा मेरे पास प्रमाण शरीर कह सकते हैं मेरे पास अब ये भी होता है शरीर होता है नहीं मेरे पास प्रमाण नहीं है कैसे कह रहे हैं आप तो क्योंकि है है बता नहीं बताइए बताइए बता <laughs> <laughs> का, को दे रहे हैं मेरे क्यूँकी इस चाहिए। और विचार नहीं वहाँ पर ऐसा है एक तो तो तो ऐसा देख है मनुस्मृति में आप देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश में देखिएगा और शास्त्रों में भी देखिएगा उसको भी शरीर माना जाता है उसको भी शरीर माना जाता है यानी वो उसमें आत्मा है तो वो वृक्ष उस आत्मा का शरीर है ऐसा माना जाता है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वृक्ष को आत्मा का शरीर नहीं कहता पर यहां पर टेबल को शरीर है ऐसा कहता हुआ कोई भी एक प्रमाण आप दीजिएगा हम मान लेंगे वृक्ष के लिए तो कोई प्रमाण नहीं मिलना है वृक्ष के लिए तो वहां आत्मा रहता है तो माना है ना तो आत्मा है नहीं आपके कथन करने से बात नहीं है कहां कहा है मनुस्मृति में देखिएगा ना नहीं और तो छोड़िए मनुस्मृति को देखिएगा ना मनुस्मृति तो आदि स्मृति है सृष्टि के आरंभ वाला है अगर आप उपनिषद को नहीं मानो तो भी मनुस्मृति को तो मानेंगे है उसको शरीर ही माना है उपनिषदों में भी माना है और भी जगह माना है लेकिन मनुस्मृति में तो माना ही है ना ठीक है आगे बढ़े आत्मा के हाँ जी जैसे ये प्राण वायु का आना और वायु का जाना इन दोनों चीज़ चिन्ह हो इसमें आत्मा है ये विशेषज्ञ जी जैसे जो जलचर है मछली हाँ है और जो जल के अंदर है हाँ। जी। ना तो वायु लेते ना वायु छोड़ते गल फड़े उनके होते हैं वो जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना ये नहीं वहां हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जहाँ ये हुई वही आत्मा रहता और जगह नहीं रहता हमारा ये प्रश्न नहीं है मतलब यहां बहुत सारे चिन्ह बताए इन चिन्हों में से एक भी चिन्ह वहां लागू हो रहा हो तो वहां आत्मा है मतलब प्राण प्राण जैसे मनुष्य ले रहा है पशु पक्षी ले रहे हैं उसकी तरह आए तो वहाँ आत्मा है और मछली में वो प्राणा नहीं है लेकिन बाकी दूसरे लक्षण है वहां पर ऐसा मतलब ये चिन्ह सब में हो ऐसा कोई नियम नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर ऐसा हाँ जी चले हम आगे हाँ जी जी कहा सिद्ध है आप उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है मनुस्मृति ये पड़ेंगे तो उसमें शरीर माना है वो सिद्ध है करके ये ना ना से कैसे सिद्ध लोग रहे हैं अभी वो नुस था। नुस था। स्वामी जी बोलिए मनुष्य हैं अपना से सिद्ध करो ना स्वामी चलिए चलिए वो तो देखिए एक मिनट एक मिनट इन्होंने जो स्विमु का उदाहरण किया आप पत्थर को गिरा या को छोड़ तो खैर कोई चिन्ह नहीं है वो कोई चिन्ह नहीं है ठीक है वो वो हम मान थोड़े रहे उनके चिन्ह को वो केवल प्रस्तुत किया अपने बात को हमने उसको कोई चिन्ह नहीं बनाया कि हाँ उससे आत्मा का पता लगता है ऐसा बोला क्या हमने देखिए वो रिएक्शन जो भी हो वृक्षों में आत्मा है ये तो सिद्ध है उसके कोई कि जीवन है नहीं नहीं जीवन भी है अब इन्होंने मान लिया ना मैं मैं बोल बोल। केवल शब्द कोई जरूरी नहीं है तर्क से जिद ऐसा है ये प्राणी विज्ञान से भी ये सिद्ध है प्राणी विज्ञान से भी सिद्ध है कि वहां पर जीवन है वो आत्मा को तो वो लोग मानते नहीं वैसे हम जैसे मानते हैं पर वहां जीवन है लाइफ है ये वो स्वीकार करते हैं जहाँ नहीं जीव है इसमें क्यों बहस करना नहीं है ना अपने को कोई नहीं कह रहे क्यों इसमें जीव नहीं होता है वो तो लाइफ है ये मानते हैं आत्मा है ये वो वो छोड़ दो ना अपने को ऐसा है वहाँ पर लाइफ है बस और जहाँ लाइफ है वहाँ आत्मा है ये हमारे सिद्धांत के अनुसार तो ठीक है थीके? हर वस्तु का इसका भी एक लाइफ है पर ये लाइफ अलग चीज है वृक्ष का लाइफ अलग चीज है वो छोड़ दो ना क्यों उसके पीछे पड़े हैं आप कोई जरूरी नहीं है ना ये तो स्पष्ट है इसको शरीर तो पास भी भी को को मानता। ठीक है अच्छी बात नहीं माने जाते हैं इसलिए हाँ हाँ तर्क के आधार पर भी सिद्ध हो जाएंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं नहीं कहने मात्र हम कब कह रहे हैं कि कहने मात्र से सिद्ध हो जाता है हम ये कह रहे हैं तर्क के आधार पर भी वृक्षों में लाइफ है ये सिद्ध किया जाता है जैसा लाइफ वहां है वैसा लाइफ टेबल में ये ब्लैक बोर्ड में और पंखे में इस तरह का नहीं है तो फिर मैं कि जैसा निश्चित सिद्धांत है घटना बढ़ना नहीं वो ये भी कहेंगे ये, ये इसमें घटना होता है उस तरह का घटना बढ़ना नहीं है यहाँ पर जैसे मतलब जो वृद्धि होती है ना, जैसे मनुष्यों में वृद्धि होती है और वृक्षों में वृद्धि होती है पशु पक्षियों में वृद्धि होती उस तरह का ये इसमें इस तरह का वृद्धि नहीं होती है हैं जरा बताओ नहीं वो सब है वो सब है। ये केवल तर्क से तर्क से मान तो ऐसा तर्क से सिद्ध करने की बात है तो तो अब उन बाह्य विषयों में क्यों जा रहे हैं बार बार कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाँ जी अब मुख्य प्रसंग पे चले हाँ जी, यत्रे तो प्राणापान प्रचलता तत्मा मना ये प्राण अपान बातचीत नहीं जहाँ ये प्राण और अपान चल रहे हो वहाँ आत्मा है ये सरलता से बात सिद्ध होती है हाँ जी नहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है दोनों में आपत्ति नहीं मतलब प्राण को लेने वाले करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं और जो इन्होंने अर्थ किया उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब दोनों में आपत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसा क्यों किया ये प्रश्न नहीं आएगा ना फिर जब दोनों अर्थ कर सकते हैं वो भी अर्थ कर सकते ये भी अर्थ कर सकते ये क्यों किया इस पर प्रश्न नहीं आ, आ सकता मतलब जो योग दर्शन में प्राण करते जो बाहर से प्राण वायु को हम लेते उसको प्राण कहते हैं और अंदर का जो बाहर निकालते उसको अपान कहते हैं ऐसे ही अर्थ यहाँ पर लेकर के हम अर्थ करें तो कोई आपत्ति है क्या मैंने कोई आपत्ति नहीं है किसके विपरीत अपान को अपान को हम बाहर से लेने वाला नहीं वह किया है ना योगदर्शन में किया है ना योगदर्शन में प्राण का मतलब है जो बाहर से अंदर लेते हैं उसको प्राण कहा और जो अंदर से जो बाहर निकालते हैं उसको अपान कहा भी है। वो भी ठीक है देखिये समाप्त हो चुका, है, वो चुका है, उसको वो ये ये नहीं यही अर्थ नहीं है व्याकरण की दृष्टि से यही अर्थ नहीं है जो ये अर्थ कर रहे है ये भी एक अर्थ है और ऐसा ही स्वामी दयानंद ने भी किया है ठीक है ना हाँ जी स्वामी दयानंद ने इस प्रकार का अर्थ किया है और ये भी सही है वो भी सही है हम योग दर्शनकार को भी नकार नहीं सकते क्योंकि वो वेद व्यास है पूर्ववर्ती है ये उत्तरवर्ती है स्वामी दयानंद तो इनको भी हम प्रमाण मान रहे हैं तो ये भी सही है वो भी सही है केवल शब्दों की व्याख्या करने में अंतर है और कुछ नहीं शब्दों की व्याख्या करने में अंतर है आगे बढ़ेंगे निमेश उन्मेषो नेत्र पक्ष नेत्र पक्ष्मणों संयोजनम निमेशा हा जी नेत्र के पलकों को जोड़ना संयोग करना उसको मिलाना यह निमेश कहलाता है तयो तयोच्च उद्घाटनम उन्मेश और दोनों पक्षों को आप खोलेंगे विभाग करेंगे तो विभाग को उन्मेष कहते हैं त्र निकाय तु प्रवर्ते तत्र आत्मा अस्ती जिस शरीर में ये दोनों प्रवृत्त होते हैं दोनों क्रियाएं होती हैं निमेश और उन्मेश होते हैं तो वहां पर आत्मा है ऐसा प्रतीति होती है किसमें गुड़िया में नहीं स्वाभाविक नहीं है मुझे नहीं वो तो है ही उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है बस वो केवल ये कहना चाहते है इनमें से एक भी उपलब्ध हो जाए लाइफ जैसे जीवन तो भी वहाँ पर आत्मा है क्यूँकी वहाँ सुख दुख की अनुभूति वो खुद कर रहा है अपने को पता नहीं लगता है ना लेकिन मनुष्य का पता लग जाता है कोई दुखी हो रहा है तो हमको प्रतीति होती, हो हो तो होती है ये दुखी हो हो रहा रहा है। है कोई सुखी तो हमें प्रतीति होती है सुखी हो रहा है। उसके बाह्य लक्षणों से तो बाह्य लक्षणों से हमको सब दिखते हैं पर वृक्ष में बाह्य लक्षण नहीं होते होते तो सभी इंद्रिय वहां पर भी है सब कुछ होता है पर बाह्यलक्षण उसमें नहीं हो सकती इसलिए मनुष्य प्रतिकार ने कह अंत संज्ञा आंतरिक संज्ञा होती वहां पर वो याद नहीं है अंत संज्ञा भवती ऐसा है वो तो सत्याग्रह प्रकाश में देख लेना दिख देगा हम हाँ। आगे बढ़े आत्मशक्तिया ही तुम तो क्रमेण यहाँ पर ये बात कही है आत्मा की शक्ति से ही निमेश उन्मेष होते हैं ठीक है ना आत्मा की शक्ति से होते हैं अपने आप नहीं होते हैं देखो जी, आगे ना जो मैं समझा रहा था निमेश मतलब आत्मा की शक्ति शक्ति के बिना नहीं हो रहे तो ये जो कल जो उसका चक्र का उदाहरण दे रहे थे एक बार वेग दे दिया तो अपने आप चलता रहेगा इस वाले उदाहरण को ये आत्मा के लिए हटा रहे थे कि आत्मा मतलब शरीर ने दौड़ना चालू किया तो फिर उसके वेग से वो चलने लगेगा जब उनमें और रमेश आत्मा की शक्ति के बिना नहीं चल रहे तो वो जो दौड़ना जो उसका है तो वो आत्मा की शक्ति के बिना पक्ष में भी जा सकती है हमने एक बार आत्मा की शक्ति लगा दी ठीक है कम होगा वो वो, वो पक्ष उसमें पहले पहले समझ लो ऐसा है अगर हमने किसी को चला के रख दिया वो चलता रहेगा आत्माशक्ति हाँ जी आत्मा में नहीं शरीर में नहीं होगा वो तो है बाहर वो वो नहीं घटेगा वहाँ तो आ, आ, आ, प्रयत्न आयोग पद्यात नियम लागू होगा वहां पर शरीर के अंदर बाहर तो लग सकता है अगर एक बार आपने किसी को यंत्र को चला रखा वो चलता रहेगा यंत्र वहां पर सब हो जाएगा क्योंकि वहां आत्मशक्ति लगी हुई है एक बार आपने लगा बस वो चलता रहेगा पर शरीर में ऐसा नहीं होगा शरीर में तो उसको निरंतर जोड़ना पड़ेगा मन को प्रमाण तो नहीं हमारे पास में हाँ यही है मुख्य बात यही तो न बाहर लोग हमसे क्या कि इन प्रमाणों को नहीं मानते ऐसा है।, है। प्रमाण इसको इसको नहीं इसको नहीं मानते, तो पहले उनको प्रमाण स्वीकार करवाए जाते हैं और कोई दुनिया में मनुष्य नहीं है जो प्रमाण को अस्वीकार करता हो याद रखना कोई भी भौतिक वैज्ञानिक कोई भी भौतिकवादी प्रमाण को अस्वीकार करता हो ऐसा नहीं है पहले सुनो मेरी बात भौतिक विज्ञान शब्द प्रमाण पर आश्रित है याद रखना और हमसे ज्यादा शब्द प्रमाण वो स्वीकार करते हैं आप तो कभी नकार भी लेते हो वो तो नकारते भी नहीं है शब्द प्रमाण को आप तो मैं नहीं मानता स्वामी दयानंद को ऐसे बोलने वाले भी बहुत दिखाई देंगे आपको ठीक है ना मैं कपिल को गौतम को उनको नहीं मानता ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे लेकिन बौद्धिक विज्ञान को मानने वाले ऐसे नहीं होते वो इतना कृतज्ञ नहीं होते वो लोग वो तो बस आइंस्टेन ने कहा न्यूटन ने कहा फलान ने कहा बस ब्रह्म वाक्यम प्रमाण बाबा वाक्यम प्रमाण वाली बात है वहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा शब्द प्रमाण को जितना भौतिकवादी स्वीकार करते हैं उतना आध्यात्मिक वादी स्वीकार नहीं करते हैं ये कुछ थोड़ा से कंजूस होते हैं ये आध्यात्मिक वादी याद रखना अनुमान मतलब वो कौन सा वो तीनों को मानते हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा शब्द प्रमाण को मानते हैं देखा देखा वो कोई बात नहीं है ऐसा है प्रमाण को मान, नहीं मानते हम हमारा ये प्रश्न नहीं है ना आपका प्रश्न है आपका केवल इतना कथन है हमारे प्रमाण को वो नहीं मानते बस ये वाली बात है ठीक तो है उस स्थिति में तर्क से हम को तो को को को तो होता। ऐसा नहीं ऐसा <laughs> नहीं है देखिए हर बात को प्रमाण तर्क से नहीं समझाई जाती है एक बात ठीक है और जो आदमी हमारे प्रमाण को नहीं मानता नहीं मानता कहकर के हम केवल तर्क से समझाने के लिए चल पड़ेंगे ना आप नहीं समझा सकते उसको सबसे पहले प्रमाण को स्वीकार करवाया जाएगा केवल आपके नहीं मानने से बात नहीं चलेगी प्रमाण तो प्रमाण होता है ठीक है ना उस प्रमाण को स्वीकार किए बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते प्रमाण तो प्रमाण है तो उसको इस प्रमाण को मैं नहीं मानता ऐसे जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको सबसे पहले प्रमाण की महत्ता समझाई जाती प्रमाण किसको कहते हैं प्रमाण को क्यों स्वीकार करना चाहिए केवल इतना नहीं कह सकते प्रमाण को नहीं मानता आपके प्रमाण को नहीं मानता ऐसा कहने से उसको अच्छा कोई बात नहीं जी आप हमारे प्रमाण को नहीं मानते हैं तो मैं आपको तर्क से सिद्ध करता हूं तर्क से हर बात की सिद्धि नहीं की जा सकता उसको सबसे पहले प्रमाण को स्वीकार करवाया जाता है हमारे प्रमाण को आप जो नहीं मानते हैं उसके ना मानने के पीछे आपको प्रमाण देने होंगे को समझ में आ रहा है आपको ऐसा नहीं कि मन नहीं मानता है तो कोई बात नहीं जी हम आपको ऐसे समझाएंगे ऐसा नहीं चलेगा ना मानने के पीछे भी उसको प्रमाण पूछेंगे भाई किस कारण से आप नहीं मानते वो वो वो ठीक है एक अलग बात है वो अलग बात है किसी किसी बात में तो आप तर्क से समझा सकते हैं उसमें तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे मनु को आप नहीं मानते हैं तो हम भी कह सकते हैं ना आपके न्यूटन को हम नहीं मानते तो बात नहीं बन पाएगी न्यूटन की बात को इसलिए मानना चाहिए वो, वो समझाता है हमको समझाएगा क्यों इस न्यूटन की बात को समझना चाहिए क्यों आइंस्टीन की बात को समझना चाहिए वो भी समझाता है हमको ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझाता हो हमें स्वीकार करवाता है वो ऐसे ही हम भी उसको स्वीकार करवाएंगे पहले पहले स्वीकार करवा के फिर मनवाएंगे प्रमाणत्व को स्वीकार करवाना पड़ता है सबसे पहले जैसे भाई वो ठीक है वो कोई हटी होगा तो वो नहीं करेगा तो उससे अपने को क्या तो लेना तो तो तो तो तो कर... देखिए प्रमाण नहीं मानता है इतने कहने मात्र से बात नहीं बनेगी क्यूँकी तो तो तो का उपयोग कर तो किसी किसी विषय में आप करेंगे ना सब विषय में थोड़ा करोगे आप ये वाला प्रश्न तो, उस तरह का नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी को ऐसे आदमी को समझाना तो बहुत सरल है जो बुद्धिजीवी नहीं है मूर्ख नहीं क्या है क्या मैंने क्या स्वीकार कर लेकिन जिस तो तरह की खूब तेज है तो कोई बात नहीं ऐसे आदमी को तो समझाना सरल है जो बुद्धि लगाना जानता है बुद्धि लड़ाना जानता है उसको समझाना तो बहुत सरल है जो बुद्धि लड़ाना नहीं जानता है उसको समझाना बहुत कठिन है किसी बुजुर्ग को यह समझाओ जिसने कभी पढ़ा नहीं समझा नहीं सूर्य इधर से निकल करके उधर छुप जाता है वो यही मानता है उसको कितना ही समझा दो उसको समझ में नहीं आएगा कितना ही तर्क दो उसको समझ में नहीं आएगा ऐसे आदमी को समझाना कठिन होता है बजाय जो बुद्धि लड़ाना जानता है उसको समझाना तो बहुत ईजी है चले हम आगे बढ़ते हैं जीवनम जीवनम को लेकर के बता रहे हैं जीवनम कलु आहार ग्रहणम आहार पुष्टि प्राप्ति विविध अंग विकास उत्पाद स्व स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति इतना सर्व जीवन जीवन अंतरेन न संभवती जीवन लाइफ लाइफ का मतलब ऐसा नहीं है बस इसका भी लाइफ है इसमें भी आत्मा है इसका ये मतलब नहीं है उसको समझा रहे जीवन का मतलब क्या है खलु आहार ग्रहणम जहां आहार का ग्रहण हो रहा हो आहार लिया जा रहा हो आहार पुष्टि उस आहार से उस वस्तु की पुष्टि भी हो रही हो पुष्टि प्राप्ति पुष्टि की प्राप्ति हो रही है विविध अंग विकासा अलग अलग अंगों में विकास हो रहा हो ठीक है ना बीजात उत्पादा और बीज से उत्पन्न हो रहा हो कोई स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति और अपने जाति से ही संबंध स्व का ही उत्पादन वहां पर हो मतलब जिस जाति का वो है उसी जाति का उत्पादन हो संतति हो इति सर्वम जीवन अंतरे न संभवती ये सब के सब आत्मा के बिना संभव नहीं है जहां ये सब होते हैं वहीं पर जीवन है ये एक ही चिन्ह है इससे भी पता लगता है कि वहां जीवन है क्या जी आप हाँ, वो तो घट ही रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है मन मनन साधनम अंतकरणम अपनी मन मनन अपि जो मनन करने का साधन है अंतकरण जिसको कहते हैं जिसको चित्त भी कह सकते हैं खलु आत्मलिंगम ये भी आत्मा का लिंग है चिन्ह है यथा दर्शन साधनाभ्याम नेत्राभ्याम द्रष्टा आत्मा उदाहरण से समझा रहे हैं जैसे दर्शन साधनाभ्याम नेत्राभ्याम देखने के जो साधन आंखे हैं उनसे दृष्टा आत्मा का अनुमान होता है तथा मनन साधने न मनसा मनता आत्मा अपी अनुमातव्य कह रहे हैं जैसे नेत्रों से दृष्टा आत्मा का पता लगता है ऐसे मनन साधन से यानी मन से मनता का मनन करने वाला का भी अनुमान होता है एकम मध्ये कुछ अन्य कार्य आरबते ये बहुत बड़ी विशेषता है मनुष्य की वो कहता है एक कार्य करता हुआ बीच में उसको छोड़ करके दूसरे कार्य को आरंभ करता है तेन मनसा मनन करता आत्मा सिद्ध्य उससे मन का पता लगता है और उस मन से मनन करता आत्मा का भी पता लगता है ठीक है गति अब गति को अलग से बताया यहां पर गति कश्चित पिंडो बाह्य प्रेरणम अंतरे न ठीक है जी वो पहले पढ़ लो आप पता लग जाएगा गति कश्चित पिंडा कोई ऐसा शरीर पिंड का मतलब शरीर बाह्य प्रेरणम अंतरे न स्थित बाहर की कोई प्रेरणा के बिना बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या शयाना लेटा हुआ है उसी बात को कह रहे हैं स्थित शयानो वह या तो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है सहसा उत्था गच्छती अचानक उठ करके चला जाता आदमी ये जो गति है इस तरह की गति <laughs> <laughs> वो कोई बात नहीं ये जिस अर्थ में कह रहे हैं ना उसी अर्थ में लेकर के सोचिएगा ना मतलब वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो अर्थ उचित निकालोगे और अपने अभिप्राय के अनुसार आप सोचेंगे ना मैं तो बता तो वो तो कोई बात नहीं मनोगति भी कह सकते हैं और गति को अलग कह करके भी इन्होंने दिखाया कोई गलत नहीं है जिस तरह ये दिखा रहे हैं तदगत्या आत्मा तत्पिंडे तद अस्तिति जाए उसकी गति से पता लगता है कि यहां पर आत्मा है आप तो आजी, आजी। <laughs> क्या आपको स्वीकार है ये इसमें कोई कमी बताइए ना जैसे कि गति का बोले पश्चिम बाह्य प्रेरणा बाह्य किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा से अब आगे कुछ नहीं बोला सहसा उठाया बाह्य प्रेरणा की बिना ही पड़ी हुई है सहसा ही एकदम लगी बाह्य कोई प्रेरणा है ना स्थिति के लिए बताया है। कि? पहले इस बात को समझ लें। बाह्य प्रेरणा का मतलब होता है किसी की प्रेरणा वहाँ पर है ठीक है ना? और किसी की प्रेरणा के बिना वो नहीं जा रहा है वहाँ पर सहसा उत्तर सहसा उत्तर देखिये सहसा उत्थाया नहीं जा रही है ये तो किसी दूसरे की प्रेरणा से वायु को प्रेरणा से जा रहा है बोलो तो क्या उसमें भी नीचे तो पुछ पुछ ऐसा नहीं होता है बिना बिना बाह्य प्रे, प्रेरणा के वो वो वो आप अगर न्यूटन के सिद्धांत को समझेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा बिना बाह्य फोर्स के कोई भी वस्तु गमन नहीं कर सकती तो ठीक है उसको हम अपने ये वैदिक सिद्धांत भी है ये भी वैदिक सिद्धांत है बिना किसी की प्रेरणा के कोई भी वस्तु हाँ? ऐसी क्रिया नहीं कर सकती वहां बाह्य प्रेरणा स्वीकार करना होगा पहाड़ हो चाहे नदी हो चाहे कोई भी हो वह कोई ना कोई प्रेरक होता है वहां पर तो था था, था था था था था था। हाँ तो बताइए तो वह तो दूसरा प्रेरक है ना ईश्वर है तो नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां चेतन हो गया वह तो मैं इसको उठा रहा हूं तो हम इसको चेतन थोड़ा कह रहे हैं हम लोग वो अपने आप अगर गति करती है तब हम कहेंगे उसमें चेतनता है या उसमें आत्मा है अपने आप तो करती नहीं है कोई कराने पर जो गति कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेतन मान रहे हैं हम लोग हम ये थोड़ा कह रहे किसी की प्रेरणा पर भी कोई गति करे तो उसमें भी आत्मा है ऐसा हमारा सिद्धांत ही नहीं है हमारा सिद्धांत है किसी की प्रेरणा के बिना स्वतः प्रेरित होकर के गमन करता हो वहां आत्मा ऐसा कोई आप उदाहरण देना तब हम स्वीकार करेंगे पृथ्वी स्वतः प्रेरित होकर के थोड़ा घूम रही है वो तो दूसरे की प्रेरणा से घूम रही है दूसरे के आकर्षण से कर रही है काम कर पृथ्वी चलिए हाँ जैसे आपने बताया कि अगर ऐसा नहीं है तो आत्मा नहीं है हाँ तो ठीक बात है अर्थापत्ति से यही निकलेगा वहा, वहा, वहा, तो नहीं वहाँ वहाँ देखिए नहीं नहीं नहीं केवल हम ये नहीं कहना चार जहाँ ऐसा होगा तो वही आत्मा और जगह नहीं होती हमारा प्रश्न ही नहीं है हमारा ये उत्तर ही नहीं है ना हम एक लक्षण बता रहे हैं जैसे पहले आपने मछली का उदाहरण दिया ना तो उसका समाधान मैंने किया था आपको पकड़ में आ रहा था वैसे ही यहाँ पर वही समाधान है अगर ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है तो आत्मा नहीं मतलब इस प्रसंग में हर किसी प्रसंग में नहीं कह रहे इस प्रसंग में जैसे ये टेबल है ये अपने आप उठ करके नहीं जा सकता तो इसलिए इसमें आत्मा नहीं है नहीं नहीं वहाँ नहीं, वहाँ दूसरे लक्षण लागू होंगे तो इसमें दूसरे लक्षण तो नहीं लागू करो ना बताइए ना आ, मतलब ऐसा है आत्मा वहाँ वृक्ष में हम कोई भी लक्षण लागू न हो इनमें से कोई भी लक्षण लागू होता हो तो दिखाइएगा मतलब यहां जितने आत्मा की सिद्धि में जितने लक्षण बताए हैं इन लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण वृक्ष में घट रहे हैं इसलिए हम उसको आत्मा माना है और इसमें इनमें से किसी एक लक्षण भी बताइएगा तब तो हम स्वीकार करेंगे हम ये कहना चाह रहे हैं जीवन।, जीवन का बता दिया ना जीवन का आ गया वो ऐसा जीवन इसमें है नहीं है आहार ले रहा हो और उससे उससे पुष्टि हो रही हो अंगों में विकास हो रहा हो इस तरह का है ही नहीं इसमें वो तो वो तो है ही उसमें तो उसको बार बार क्यों लिया जा रहा है, जो बन जाती है हाँ जी बन जाती है। क्या जो अगर -अगर होता है, हाँ हाँ जी ये, तो है? अपने आप नहीं होता है उसमें अपने आप होता है? वो आपको लग रहा है कोई चीज अपने आप में ऐसा बढ़ती नहीं है वहाँ बायोफोर्स है वो आपको नहीं दिख रहा है मतलब ये कह रहे हैं कोई मेटीरियल जो है वो अपने आप बढ़ता हुआ दिख जाता है हो सकता है कोई मेटीरियल इस अपने आप बढ़ता हुआ दिखता जैसे जैसे अगर अगर होता है, लैब्स में भी करते है वो बढ़ जाती है ना सुबह रात को शाम को छोड़े दिन आओ नहीं मतलब वृद्धि उसमें आप दिखा रहे हो ना वो अपने आप वृद्धि नहीं हो रही किसी ने निमित्त किया ना उसमें आपने कुछ डाला कुछ ना कुछ प्रोसेस किया ना आपने उसके बा, उसके बाद बाद बढ़ रहा है वो तो बात ये चल रही अपने आप वृद्धि नहीं हो रही वहाँ पर हाँ जी चले हम आगे बढ़ें इस प्रसंग को पूरा कर लीजिएगा गति से कहा कि कश्चि पिंडो बाह्य प्रेरणांतरे स्थित शेयानव सहस, सहसा उत्थाय गच्छति तदिया उसी की गति से आत्मा तत्पिंडे अस्तिति जायते उस पिंड में उस शरीर में आत्मा है ये स्पष्ट होता है अगला उदाहरण दिया है इंद्रिया विकार, विकार से भी आत्मा की सिद्धि होती है कदाचि एक जिह्वा या स्वादितम नारंग नारंग ये गलत पढ़ा है नारंग होना चाहिए यहां पर हा वो तो ठीक है नारंगम अपक्व आम्रम फलम व पुनर्नेत्रे न दृष्टवा इसको समझ लीजिएगा कि कहते हैं कदाचित कभी एक बार एक इंद्रियना एक इंद्री से जैसे कि जिव्वा जिव्वा से आस्वादितम जो स्वाद लिया है चक लिया है किसका नारंगम नारंग किसको कहते हैं नारंगी, नारंगी यानी संतरे को संतरे को अथवा अपक्व आम्र फलम या कच्चे आम को आपने स्वाद लिया है पुनः नेत्रे न दृष्टि दूसरी बार आंख से अपने उस संतरे को देख लिया अथवा कच्चे आम को देख लिया तो तद रस स्मृति वशात उस रस की स्मृति के कारण से जीवोपरी तद रसोदास जीवा में आपको लार उत्पन्न हो जाएगा हाँ तो इमली किसी को भी तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ विकारा संजायत वहां विकार उत्पन्न होता है तेना इंद्रिय विषय संवेदी तेना उससे इंद्रिय विषय का संवेदन करने वाला स्मरता आत्मा अनुमतें उस इंद्री का स्मरण करने वाला कोई और है इंद्री तो स्मरण नहीं कर सकती इसलिए पता लगता है वहां कोई वस्तु है यानी आत्मा है ऐसा अनुमान होता है ताभ्याम इंद्रियाभ्याम भिन्न है उन दो इंद्रियों से अलग है यानी जिवारूपी इंद्रिय और नेत्र रूपी इंद्रिय से अलग कोई तीसरे की सिद्धि हो रही है हाँ जी प्रसंग को पूरा करते हैं फिर पूछना सुख दुख इच्छा तू आंतरिका अनुभूति गुणा सुख दुख इच्छा जो है ये आंतरिक गुण है न जड़े संतिष्ठे जड़ पदार्थ में नहीं रह सकते तेसाम ज्ञान ज्ञानवत् चेतने न अनुभूम क्योंकि जड़ पदार्थ में ये नहीं रह सकते क्यों ज्ञानवत् ज्ञान के समान जैसे ज्ञान को चेतन समझता है ऐसे ही उसी के समान सुख दुख को अनुभव करने वाला भी चेतन होता है ते गुना क्वचित आश्रिता तद चेतना आत्मा सिद्ध्यम कहते हैं ते गुना वे सारे के सारे गुण सुख दुख इच्छा आदि क्वचित आश्रिता किसी वस्तु में आश्रित रहते हैं तद आश्रया और उनका जो आश्रय है वो कौन है चेतना आत्मा है ऐसा सरलता से सिद्ध हो जाता है सूत्रार्थ लिखिएगा वैसे सूत्रार्थ तो सरल है हां अंत में प्रयत्न और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग होते हैं बस ये प्राण अपान निमेश उन्मेष जीवन मन गति इंद्रियांतर विकार सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग होते हैं ऐसा अब पूछिए क्या कहना है, है, आश्वार, आप है। देखिए ना नारंगम ये पहले लिया। तो जी। हाँ हो सकता है उसमें तो कोई बात नहीं मतलब किसी ने कोई चका ही नहीं है आम का बारे में पता ही नहीं है उसको कुछ नहीं हो सकता ठीक <coughs> है ना जैसे मान लीजिएगा सोहन अलवा बोलते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि सोहन अलवा को आपने चकाया खाया कुछ किया और कोई अमेरिकन है कोई यूरोपियन है उसके सामने सोहन अलवा कितने ही बोलते रहे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि सोहन अलवा का मतलब ही पता नहीं उसको ठीक है ऐसे ही भारतीय जितने भी व्यंजन हैं जिनके बारे में आपने सुना है समझा है जाना है तभी आप ऐसा होगा मान लो कोई यूरोपियन व्यंजन आपके सामने मैं बोलू कोई नाम बोल दू मान लो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपको कोई पानी वानी कुछ नहीं आएगा हाजी से हाँ। तो हाँ। वो से ऊपर उठ चुका है देखकर के वो वो वो अलग बात है वो अलग बात है उसके उसके लिए तो ये तो सामान्य लिंग है उसके लिए अलग लिंग है ना उसके लिए अलग लिंग है वो तो ऊपर उठ चुका ही होता है आप कितने इमली खा खा करके उसको आप चिढ़ाने का प्रयास करो उसके मुँह में पानी आएगा नहीं अगर उसका मन उसके नियंत्रण में है उस स्थिति में पसंद नहीं है तो भी नहीं आएगा लेकिन किसी किसी में तो आएगा ना उसका अगर मान लीजिए वो ऊपर उठे हुए व्यक्ति को अगर आप विवेक वैराग्य वाले व्यक्तियों को मिला दें ना तो वो उस ओर प्रभावित होगा अभी चखा ही नहीं। और उसका के पानी क्या क्या अभी उसका के पानी हाँ जी के पानी हाँ आएगा क्योंकि उसको बताया गया ना समझाया गया की मान लीजिए पहली बार देखा ये कोई है खाने वाली मतलब उसको ये प्रती होनी चाहिए ये खाने वाली है उपभोग करने योग्य है तब आएगा अगर उपभोग करने योग्य नहीं है केवल कोई रूप ऐसा दिख रहा हो तो उसको पानी क्यों आएगा तो जी नहीं तो तो लोभ तो तो तो का मतलब यह है कि यह ग्राह्य है इस रूप में ग्राह्य है या नहीं इस रूप में सोचेगा बस केवल इतना ही है तो रस तो नहीं मैं, मैं कब कह रहा हूँ रस आएगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब ये प्रती होगी ये खाने योग्य है तब आएगा मुंह में पानी फिर वही बात है क्यों नहीं आएगा कोई बात नहीं नहीं चखा हो तो सुने हुए के बारे में भी होता है कोई जरूरी नहीं नहीं नहीं कुछ भी नहीं देखा आपने जब आपको यह पता चलेगा कि एक प्रकार की यह मिठाई होती है खाने योग्य है तो आपके मन में पानी आएगा क्योंकि आपने भले नहीं चखा हो लेकिन जब ये निश्चित हो गया कि यह खाने योग्य है उपभोग करने योग्य है तो आ जाएगा हम ये कहना चाह हैं कोई बात नहीं सोचते रहना आप लोग ठीक है इतना ही रखते हैं नहीं अभी समय हो गए ना कोई बात नहीं हो तो आगे पढ़ सकते हैं ओंकार ओ सबको प्रणाम